लेकिन वो चीज कहकर मैं आपको बताना तो दूसरी बात चाहता हूं हमारे चर्चिल साहब ने दोबारा कही वही चीज कही है और उस चीज को और बना कर, बना कर कहा है। ये मुझको चुपता है क्योंकि मैं तो अंग्रेज लोगों का दोस्त हूं मुझको किसी के साथ दुश्मनी तो है ही नहीं उनमें बहुत भले पड़े और अभी तो उन्होंने एक बड़ा भादुरी का काम कर लिया है जो हिंदुस्तान को आजादी दे दी कुछ भी कारण सर हो उसका मुझको परवाह नहीं है वो उस पर करते हैं चर्चिल साहब और कहते हैं वो पहले भाषण ने भी कहा था मैं तो हमेशा से मानता आया हूँ अभी उसको दोबारा दौड़ाने की क्या जब मैंने यहां से भी दिया था भले मैं नाकिश आदमी मेरी आवाज में कोई शक्ति नहीं है मेरे साथ अब लोग नहीं है तो मेरी बात क्यों सुने न सुने उससे मुझको खुशी है लेकिन मेरी बात में है, कुछ भी वजन है तो सचील बड़ा आदमी बुलंद आदमी सारी दुनिया में मशहूर हो गया है उसको तो एक नाकिश आदमी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 वो हुत तो तो का पास जाए कैसे हुआ पड़े वो तो लेबर मिनिस्ट्री है लेबर मिनिस्ट्री का माने भी समझ लो के वो हाँ मैं में, में ठीक रहा काफी दिनों तक तो नहीं लेकिन आप समझे और उनके ज्यादा में ज्यादा मजदूर लोग वो या तो उनके मिलों में है या तो उनके कोलसा के खानों में पड़े दूसरे है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 पक्ष कहते हैं उन्होंने मान ली और वो उन्होंने जो मजदूर राज्य आ आज उनको शिकस्त की हो सकता है ये सब दुनिया में बना है तो मैं आपको कहूंगा तब तो आप मेरी मानने वाले हैं क्योंकि आपने देख लिया है कि इस बारे में तो आ, मैं काफी शक्ति रखता था और वो उस शक्ति के मार्फत हम आसाद बने हैं सारी दुनिया कहते हैं कहते वो शक्ति कैसी मैं कहता हूँ कबूल करता हूँ दुर्बल लोगों की शक्ति है लेकिन हमें दुर्बल लोग भी कुछ शक्ति तो रखते ही हैं तो हमारे पर हमला करें कौन हमला करेगा हमारे पर क्या अंग्रेजी अंग्रेजी हुआ जिसने आज हिंदुस्तान को को छोड़ दिया है इतना ए, ए, इतना बड़े शोर से और उस वक्त तो कंसरवेटिव पक्ष भी साथ में था लिबरल भी साथ में थे और मजदूर वर्ग तो थे ही सोशलिस्ट तो उस वर्तोबर तो सोशलिस्ट ही है सोशलिज्म को कौन मिटा सकता है आज सोशलिज्म वो तो एक बड़ी बुलंद चीज है सोशलिस्ट तो बहुत निकम् पड़े हैं और मैं कबूल करा करूंगा लेकिन वो तो हिंदू बहुत निकम् पड़े हैं इसलिए कहा हिंदू बन है हिंदू धर्म है वो निकम्मा बन जाएगा वो कभी नहीं बन सकता इसलिए सोशलिस्ट हों वो निकमे बनो वो कोई काम के न रहें सब बन सकता है लेकिन सोशलिज्म वो तो एक बहुत बुलंद चीज पड़ी है उसको न चर्चिल साहेब मिटा सकते हैं न कोई मिटा सकते हैं और मजदूरों को अगर अपनापन चाहिए तो उनका राज्य दूसरी तरह से चलने सकता है वो तो मैं तो चुका लेकिन माना के अंग्रेजी प्रजा ने अपनापन गुमा दिया और वो मजदूरों को शिकस्त दी चर्चिल साहब आ गए और चर्चिल साहब के हाथ में आते हैं तो हमारे पर अल्टीमेटम देंगे ना थोड़ो तुमको गुलाम बनना है नहीं तो तुम पर हम हमला करने वाले दे तो सही किस तरह से वो दे सकते हैं मेरी अक्कल काम नहीं करेगी कैसे कि हम हों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 तब तो आजादी मिले और अगर बुरे रहते हैं हो जाते हैं तो उनको आजादी नहीं मिले ये कहाँ की बात है अंग्रेजों के लिए तो वो कानून नहीं हुआ कोई प्रजा जितनी दुनिया में बनी है उनके लिए ये कानून नहीं था अगर ऐसा रहता कि जो भले रहते हैं उनके पास ही आजादी रह सकती है तो आज आज जो गुंडापन सारी पुथ्वी पर हो रहा है वो कहाँ चला जाएगा तो उन्होंने सिखाया है हम लोगों उनकी किताब से कि आजादी भली है बमला गुलामी की यहां तक वो कहते कि इंग्लैंड आजाद और नशेबाज रहे कि वो शराब के शीशे में पड़े रहे तो बड़े नशेबाज बने वो भला है और वो चाहिए मुझको लेकिन अंग्रेज प्रजा वो नशेबाजी मिटा दे भले हो जाए और लेकिन कुल में रहा है तो वो कहता है लेखक बड़ा है वो कहता है कि वो मुझको नहीं चाहिए साहब के जो बड़े बड़े अंग्रेज हो गए उन्होंने हमको सिखाया वो क्या अभी हमको उल्टा सिखाएंगे कि अंग्रेजी हुकूमत जब थी तब तो हम ऐश और आराम में रहते थे वो ऐशो आराम क्या था हम बिगड़ गए और बिगड़ गए तो यहाँ तक कि अभी